कदा योगारूढो उच्यते यदा अथ इदागारू बी उच्यि ने कर्मस्वुष योगस्तुच्यनचि योगी हि इंद्रििया इंद्रियाम अर्थ शब्द च तु इंद्रििया कर्मसु चकम्य प्रतिषिधेश प्रयोजनाबुनुषज्यते अषंगम कर्तव्यताबुद्धि न कौतीसल सर्वान् सकन मुक्थकामेतून सन्न्यसि तु शीलम् अस्य इति सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः प्राप्तयोग इति एतत् तदा तस्मिन्काले उच्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासीति वचनात् सर्वान् च कामान् सर्वाणि च कर्माणि सन्न्यसेदित्यर्थः सङ्कल्पमूला हि सर्वे कामाः सकलमूल कामो वै यकलवा मनुस्मृति द्वि कामी ते मूल किल जायसे न कल्या सूलो न भविष्य महाभारते शातिपर्वि सप्तत अध्या पंच तमे श्लोके सर्वकर्म इमुतेकाम चम सन्यासह सिद्धव यहा कामो तत्क्रुर्भव य्रतुर्भव कुरुते बृहदारण्यकनिष चु पंच इश्रुति्यु कर्म तकाम से चेत मनुस्मृति सर्वसंकल्पसन्यासे इमृतिभ्य नि सर्वल कशित्प इति संकल्यासी वचना सर्वा काजय